चलेगा सप्तश तो जीव ब्रह्म की एकता कहने के लिए कहा गया पूरा त्रय की जीव ततस्तम सकलम चित्रम तीनों स्थल सूक्ष्म कारण शरीर में विहार करने वाला एक ही ये तीनों अवस्था का द्रष्टा जो जीव है तीनों अवस्था का साक्षी है तीनों अवस्था विहरण करने वाले वही जगत कारण है तत सुतम सकलम विचित्रम अर्थात तो वही जगत जन्मादि कारण ब्रह्म है उसी को ही आगे कहते हैं जीव से अभिन्न परमात्मा ही ब्रह्म है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है ये कैसे संभव है आधार आनंद मखंड बोधम यस्मिन लय याति पुरत्र आधार है दृग रूप चेतन जगत कारण ब्रह्म है वो आधार है अधिष्ठान है जैसे सर्पादि ब्रह्म होता है रज्जु है आधार आनंदम सर्वत विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति में कहा गया आनंद रूप है पूर्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है और वही ज्ञान है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो आनंद है वही विज्ञान है विज्ञान है अखंड बोधम बोध है ज्ञान स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया ज्ञान रूप है वही अखंड ज्ञान केवल ज्ञान चित्त चित्त स्वरूप शब्द से भी ज्ञान कहा जाता है चेतन ज्ञान वो अखंड से निरंतर है ज्ञान घन ज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है आनंद भी ज्ञान से भिन्न नहीं है वही आनंद ही वही ज्ञान स्वरूप है यशमें लयम याद पुरत्र जिसमें ये तीनों पुर लीन हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं उससे जगत की उत्पत्ति होती है और उसमें लीन हो जाते हैं सब कुछ जितने कार्य प्रपंच उसमें लीन हो जाते हैं अर्थात जगत उत्पत्ति का जो कारण है वही लय का भी कारण है उत्पत्ति स्थिति लय तीनों का कारण होने से जिससे उत्पत्ति होती उससे लीन होता है जगत वही सब का अधिष्ठान सर्व कारण ऐसा अधिष्ठान शुद्ध दृग रूप चेतन है कारण होता, तो हो तो होता है तो उपाधि युक्त होकर के तो जो कारण होता है उपाधि विशिष्ट ईश्वर और शुद्ध चेतन से भिन्न नहीं है अधिष्ठान से भिन्न नहीं होने से उसको ही कारण रूप से कहते हैं शुद्ध चेतन है जीव का वास्तव तत् लक्षार्थक वही ब्रह्म है उसका लक्षण ब्रह्म सूत्र में क्या गया जन्माद्य से लक्षण दो प्रकार होते हैं होता है, है। एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण स्वरूप में वह लक्षणम स्वरूप सत लक्षण स्वरूप लक्षण जो उसका स्वरूप होता हुआ भी लक्षण है इतर व्यावर्तक वो स्वरूप लक्षण स्वरूपम सत्यक्षणम स्वरूप लक्षणम स्वरूप होता भावी लक्षण लक्ष्य तनित लक्षण व्यावर्तक होता है इतर व्यावर्तक होता है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है ब्रह्म का स्वरूप सत्य है ज्ञान है अनंत है उसमें कोई ब्रह्म में सत्यत्व ज्ञानत्व अनंत धर्म नहीं है स्वरूप सत्य का अर्थ मिथ्या नहीं है असत नहीं है ज्ञान है जड़ नहीं है अनंत उनसे परिचिना नहीं है ये स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण तटे तिष्ट थी तटस्थम प्रवाह में अंत तो जल चल रहा है गंगा प्रवाह के तट में कोई स्थित है तो उसको कहते तटस्थ तट में जो रहता कभी रहता कभी नहीं रहता है वो तटस्थ लक्षण होता है जन्मादि ये अस् जगत जन्मादि यदि कारणत्व जगत जन्म स्थिति लय कारण ब्रह्म का लक्षण है जिसको कहता असाधारण धर्मों लक्षण वो धर्म जगत जन्म कारणव सृष्टि काल में उत्पत्ति नहीं होती है प्रलय काल में स्थिति नहीं ये सब कवि रहता है स्थिति काल में जगत स्थिति कारणत्व प्रलय काल में उत्पत्ति कारणत्व तो नहीं भंग लय कारणत्व ये तटस्थ लक्षण है तो जगत जन्म स्थिति लय कारणत्म ये लक्षण है तो जो ब्रह्मा शुद्ध चेतन है उसका लक्षण सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म पहले कद आधारम आनंदम अखंड बोधम ज्ञान रूपय है आनंद रूपय है और वही ब्रह्म ही उपाधि से माया रूप उपाधि से युक्त होकर के जगत का कारण होता है वही जगत कारण तो हो जाएगा उसका तटस्थ लक्षण आधार आधार रज्जु सर्पादि का आधार जिस रसी है रज्ज सर्प धारा बलिवर्ध मूत्र तत्वादेह सकल से विश्व से आधारभूतम में भ्रम किसका होता है हाँ बहुत कोई सर्प कहता है कोई कहता है सर्प नहीं तो पानी चल रहा है धारा है कोई कहता है पानी नहीं चल रहा है बैल मूत्र त्याग कर दिया बड़ी वर्द तो ऐसे मूत्र कर चिन्ह दिखता है बड़ीवर्द बैल के द्वारा मूत्र तो उसका जो मूत्र चलते चल चलते होते तो उसका रेखा दिखती है कोई कहता है, माला है कोई कहता दंड है लाठी कोई कहता भूत छिद्र भूमि में कोई छीदा रेखा खींच लिया दंड के द्वारा विभिन्न प्रकार भ्रांति होती है अलग अलग भ्रांति होते समय रज्जु एक प्रकार ही रज्जु तो रज्जु ही है ये आधार है उसमें अलग भ्रांति होती है इसी प्रकार सारे जगत का आधार ब्रह्म है इसमें सारे जगत दिखता है सकल से का आधार है सकल से विश्व सारे विश्व का सब का आधार है ब्रह्म आनंदम वो आनंदम आधारम आनंदम आनंद तो विषय से भी प्राप्त होता है सुख आनंद है किंतु ये आनंद नहीं उसको लेना वो आनंदता नहीं है आनंद का आभास है आनंद जैसे लगता है सुख आभास है। ये आनंद है निरति से आनंद निरतिश से जिससे अधिक नहीं है मुख्य आनंद वही है नित्य है निरति से उसे अधिक नहीं और आनंद का नाशन नहीं होता है नित्य और से आनंद है विषय से जो प्राप्त होता है सुख विषय का अधिन विषय के बिना सुख नहीं रहता है नष्ट हो जाता है विषय सापेक्ष आनंद विषय में अधिक्य हो तो सुख में आदि के विषय से जितने आनंद प्राप्त होता है अच्छा अधिक विषय से अधिक आनंद न्यून है तो काम हो ये तारतम्य होता है इसे तारतम्य होते होते सबसे अतिरिक्त निरत्य से आनंद वह है जिसका नाश नहीं हो जिससे अधिक कोई नहीं रहे बाकी जन्य सुखद तो सुखा भास है क्योंकि आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब है विषय की प्राप्ति होने पर अंतकरण में जो वासना है चांचल्य थोड़ी देर के लिए शांत हो जाने से उसमें प्रतिबिंब दिखता है आनंद रूप ब्रह्म का अपना स्वरूप ही आनंद रूप ब्रह्म का था आनंद रूप अपना स्वरूप है उसका थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है उसको सुख मानते है सुख जैसे लगता है सुख का प्रतिबिंब सुख जैसे दिखता है विशेष तो सुख साथी से है साथी से दुख सुख दुख देने वाला होता है साथी से सुख दुख देता है जितने प्राप्त हो आपको आपके पास कोई उसको अधिक मिला तो दुख होता है सबको समान मिला तो ठीक है जितने सबको समान मिलता है एक दिन उसके दोगुना मिला तो अच्छा लगे ना नहीं और को तीन गुना मिले तो दू मिलने से तो सुख है और को तीन गुना मिले आपको दुगुना मिले तो दुखो। दुखो। पहले दिन बराबर था तो सुख बराबर है अभी दो हो गया खुश हो गया था कि तो देखा है को तो तीन तीन हो गया तो साथ से सुख दुख जाना कहीं निरति से सुख विशेष अपेक्ष नहीं है विषय निरपेक्ष ऐसे विषय निरपेक्ष सुख है ऐसे में प्रमाण है अपनी सुश्रुप्ति सुश्रुति अवस्था में कोई विषय नहीं है तो भी आनंद है जितने विषय हो विषय से प्राप्त हो सब सबको छोड़कर सो जाता है सुश्रुति सुख अन्य सुख से बढ़कर के है और जो में अज्ञान रहता है स्वरूप सुख अज्ञान आवरण से रहित है सुश्रुति में आवरण है आवरण होने पर भी इतने आनंद है सुख विशेष सुख को छोड़कर के सुश्रुति में जाते हैं और नष्ट हो जाए तो परिपूर्ण नित्य आनंद रूप है निरत से आनंद रूपम और वही अखंड बोधम अखंड बोध है बोध ज्ञान है। जिसका खंड अंत नहीं होता है परिच्छेद रहित ज्ञान भी जैसे सुख जैसे ज्ञान भी एक नित्य है का नित्य ही स्वरूप सुख ही ज्ञान है वही नित्य है वही आनंद वही ज्ञान है किन्तु विषयाकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम जो होता है उसमें आनंद ज्ञान ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है चेतन का प्रतिबिंब चेतन जैसे लगता है तो वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास कहते चित्तवध आभाषते चेतन जैसे लगता है तो उसको ज्ञान कहते घटाकार वृत्ति हुई घट के साथ अंत चक्षु के द्वारा अंतकरण का संबंध होता है घटाकार परिणाम होता है अंतकरण का उसका नाम वृत्ति है और वो स्वच्छ है क्योंकि अंतकरण सत् गुण का कार्य है अ पंचीकृत पंच महाभूत के सात्विक अंश से अंतकर्ण बनता है इसलिए अंतकर्ण में चिदा भाष उदय होता है चेतन जैसे लगता है उसके संबंध से ही जड़ चेतन व्यवहार करते जहां अंतकर्ण चिदा भाष है, है उचेतन जहां अंतकर्ण नहीं चिदाभाष नहीं होता उसको जड़ कहते शुद्ध चेतन समान रहने पर भी तो अंतगण का परिणाम वृत्ति भी स्वच्छ होने से उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है चिदाभाष और चेतन जैसे लगता है जल में कभी सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है तो जल चमक दिखता है दर्पण प्रतिम्ब हो तो देख नहीं सत्याग इसी प्रकार चेतन जैसे लगता है उसके संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान होता है विषय सापेक्ष विषय के बिना नष्ट हो जाता है तार्किक तार्कि तो कहते विषय रहने पर भी ज्ञान स्थिर रह नहीं रहता है प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण स्थित तृतीय क्षण नष्ट हो जाता है लगातार देखते समय लगातार ज्ञान होता है वेदांती कहते हैं जब तक तो तदाकर वृत्ति है तब तक तो ज्ञान एक ही जिस वस्तु को देखते रहते लगातार देखते समय भी कभी कभी, कभी मन इधर उधर चला गया अन्य का स्मरण हो गया अन्य का ज्ञान हो गया तो इतने जल्दी अन्य विषय ज्ञान होता है फिर उसको देखते है बीच में व्यवधान होने पर भी पता नहीं चलता है लगता है कि मैं देख रहा हूं लगातार सुन रहा हो लगातार देखते समय सुन सोते है नहीं सुनते समय देखते हैं। जैसे कोई नृत्य देखते है तो नृत्य भी देखते है और संगीत भी सुनते है गीत हो बाध्य सुनते हैं देखते भी सुनते भी, भी है और कोई कोई खाते है उस समय तो उसका रस अनुभव करते ना नहीं पापराधि खाते रसा अनुभव करते अब सुगंध दुर्गंध का अनुभव होता है नहीं लगता है सब एक साथ होता है तार्कि लोग कहते एक साथ नहीं होता है सब लोग मानते हैं इसलिए युगपत ज्ञान अनुपति रे मनुष्य लिंगम मन एक है उसका ज्ञापक है एक साथ ज्ञान नहीं होता है लगता है एक साथ होता है देखते भी है सुनते भी है सुनते रहते संगीत क्या बीच में देखना बंद हो जाता है नृत्य देखते हैं संगीत सुना तो नृत्य दिखेगा बंद हो जाएगा दिखता है और मुख में रखा है कुछ उसका भी साधन हो, होता है ना नहीं लगता लगातार चलता है किंतु लगातार नहीं होता है जैसे पंखा घुमाते तीन तो है किंतु गोल दिखता है एक अग्नि अलाते चक्र अग्नि जला करके जोर से घुमाओ गोल दिखेगा इतने बड़ा गोल को बहुत गुड़ा करो गोल दिखता है है हीसा कुछ चक्र जी से एक, एक बिंदु एक घूमने पर इतनी जल्दी घूमने पर लगता है ऐसा है शीघ्र शीघ्र इसे जाने पर पूर्व दृश्य देखा वो उसका संस्कार रहते नष्ट होने के पहले फिर देख लिया बीच में कुछ ज्ञान हो गया इसलिए देखते हैं मन इधर उधर चल जाता फिर देखते रहते गंगा किनारे बैठ देखते रहते है गंगा जी को देखते मन इधर उधर कभी नहीं जाता है जाता है जानते शाम गंगा जी देखना बंद हो जाता है तो लगता है देखते रहते किंतु वस्तु तो ज्ञान इस एक ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद दूसरे ज्ञान हो गया तो प्रथम ज्ञान नष्ट हो जाएगा दूसरे ज्ञान का दूसरा चिंतन देखते समय पुष्प देखते हैं बीच में थोड़ा यदि कुछ दूसरे को देख लिया छात्र को देख लिया इसको देख लिया उधर कुछ देख लिया तो ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा प्रथम क्षण उत्पन्न ज्ञान द्वितीय क्षण उत्पन्न ज्ञान से नष्ट हो जाता है नष्ट किस क्षण होगा तृतीय क्षण द्वितीय क्षण ज्ञान पूर्व ज्ञान का नाशक है प्रथम ज्ञान उत्पन्न द्वितीय क्षण में ज्ञान हो सुख हो कोई विशेष गुण उत्पन्न दुख हो तो प्रथम क्षण उत्पन्न ज्ञान तृतीय क्षण नष्ट हो जाएगा चतुर्थ क्षण में ज्ञान उत्पन्न होगा तो द्वितीय क्षण उत्पन्न ज्ञान नष्ट हो जाएगा केवल ज्ञान नहीं सुख भी सुख दुख भी तार्कििक लगातार नहीं रहता है कोई खाया खाद्य लड्डू खाया मीठा लगता है अनुभव हुआ उसे सुख हुआ उसके बाद द्वितीय में सुखों का ज्ञान हो गया तृतीय क्षण सुख नष्ट हो गया फिर सुख दूसरा उत्पन्न होगा फिर ज्ञान उत्पन्न होगा इतने लगातार चलने से लगता है कि लगातार हो रहा है देखना सुनना रस अनुभव करना गंध ग्रहण करना एक साथ नहीं होता है मन अनुरूप है जिस इंद्र के साथ मन का संबंध होगा उसे इंद्र से ज्ञान होगा तो एक साथ मन का संबंध चक्षु के साथ घृण इंद्र के साथ रसन इंद्र के साथ श्रवण इंद्र के साथ संबंध हो नहीं सकता है अनुरूप मन मानते मन इतने शीघ्र एक इंद्र से दूसरे इंद्र को चल जाता है से बड़े शीघ्र कामी है माना मन जितने शीघ्र कामी है अभी तक वैज्ञानिक को ऐसे कोई नहीं जान आदि बनाए कि मनुष्य अधिक चल जाए मन के बराबर चले कोई भी हो जाने के लिए कुछ समय लगेगा अब मन से बैठ करके ब्रह्मांड घुमा दो ध्यान करने के बैठते मन ब्रह्मांड घूम जाता है नाम लिया जहा वहां चला गया सूर्य चंद्र ध्रुव नाम नहीं मिले तो मन कहा चल जाता है इतने जल्दी शीघ्र आगामी ये मन एक साथ सब इंद्र के साथ संबंध नहीं होता है शीघ्र शीघ्र जाकर संबंध हो जाता है ज्ञान होता है एक समय ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है ऐसे तार्कि लोग कहते हैं कहते जब तक पुष्प को देख रहे पुष्पाकर वृत्ति रहती तब तो तक एक ज्ञान रहेगा नष्ट नहीं होता है तार्कि लोग न्याय के लोग कहते हैं प्रत्येक उत्पन्न होता है द्वितीय क्षण तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है शनि का कहते हैं, शनि का अर्थ एक क्षण स्थित होता है प्रथम क्षण उत्पत्ति द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण में नाश तो तृतीय क्षण उत्पन्न ध्वंस प्रतियोगी तम क्षणिकार्किको लोग कहते है जिसका तृतीय क्षण ध्वंस हो जाएगा उसको क्षण के शब्द से कहते हैं प्रथम क्षण उत्पत्ति नाश की क्षण तृतीय क्षण तृतीय क्षण उत्पन्न जो ध्वंस है तृतीय क्षण उत्पन्न ध्वंस का प्रतियोगी होता है ज्ञान ज्ञान सुखो दुख इच्छादी एक अपेक्षा बुद्धि कहते हैं जो कि चतुर्थ क्षण में नष्ट होती बाकी सब ज्ञान तृतीय क्षण में नष्ट होते है वेदांत मत में लगातार ज्ञान रहता है जब तक वृत्ति एक है विषय अन्य अंतकरण वृत्ति गई तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा फिर ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं तो जो वृत्ति में चेतन का प्रतिम्ब होता है उसको ज्ञान कहते हैं वृत्ति है तो ज्ञान रहेगा वृत्ति नष्ट हो गई तो पुष्पाकार पुष्पा वृत्ति हुई पुष्प ज्ञान है और उस समय यदि कलम को देख लिया तो लेखन आकार वृत्ति होगी पुष्पाकार वृत्ति नष्ट होगी पुष्प ज्ञान समाप्त हो गया लेखन आकार वृत्ति हुई लेखन ज्ञान हो गया कुँ? फिर पुष्पोदय तो पुष्प ज्ञान हो जाएगा ऐसे ज्ञान क्षणिक है वृत्ति सापेक्ष से वृत्ति है तो ज्ञान है वृत्ति नष्ट हुई तो ज्ञान नष्ट हो गया जैसे आकाश को कहते नित्य तारकी को लोग मानते हैं घट की उत्पत्ति हो तो घटाकाश उत्पन्न हुआ घट नष्ट होने के बाद घटाकाश रहेगा रहेगा आकाश तो पहले था अभी भी आगे भी रहेगा उसको घटाकाश घट उत्पत्ति के पहले घटाकाश कहते थे नष्ट होने के बाद घटाकाश कही तो कहा घटाकाश रहा घट नष्ट होने के बाद घटाकाश रहा आकाश रहता घटाकाश नहीं रहा इसी प्रकार वृत्ति की उत्पत्ति होने से ज्ञान ज्ञान तो चेतन ही है उसके संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कहते हैं किन्तु वृत्ति नष्ट होने पर वृत्ति ज्ञान नहीं रहा वह अनित्य है किंतु जो शुद्ध बिंब चेतन ज्ञान है वो ज्ञान नित्य है वृत्ति रहे अथवा नहीं रहे घट नहीं रहेगा तो आकाश रहेगा घट की उत्पत्ति होने से आकाश कहीं घट आकाश उत्पन्न हो गया घट नष्ट हो गया तो कहीं घटाकाश नष्ट हो गया आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं है दर्पण रखेंगे तो सूर्य का प्रतिम्ब होता है बिंब ऊपर है दर्पण प्रतिम्ब दर्पण हटाएंगे तो ऊपर बिंब रहेगा सूर्य प्रतिम्ब प्रतिंब के बिना बिंब रस रह है रहता है उपाधि है तो प्रतिम्ब होगा नहीं तो दर्पण नहीं रहने पर सूर्य रहेगा उपर ऐसे प्रकार वृत्ति रहे अथवा नहीं रहे चेतन तो सर्वदा सर्वत्र है हाँ वृत्ति होने से उसमें प्रतिम्ब होता है उसको वृत्ति ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान अनित्य है उस खंड है उत्पत्ति नाश वाला जो चैतन्य रूप ज्ञान है बिंब रूप चेतन है वो अखंड बोध है उसका खंडन नहीं होता है व्यापक है देश काल वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है सुरश्रुति में ज्ञान रहेगा सुश्रुति काल में भी सुश्रुति का साक्षी दृष्टा है तब तक वो कहते सुश्रुति में सो गया कुछ पता नहीं चला सुश्रुति काल में भी रहता है वही ज्ञान आत्मस्वरूप अखंड बोध नित से आनंद स्वरूपम अखंड बोधम आनंद रूप स्वयं प्रकाशिक स्वभाव वो बोध ज्ञान रूप है और आनंद रूप है आनंद रूप है तो उसका भान कैसे होगा सुख का तो ज्ञान होता है तो आनंद रूप भ्राम के भान प्रतिथि कैसे होगी स्वयं प्रकाशिक स्वभावम उसको प्रकाश करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है जितने पदार्थ सब का प्रकाश है ब्रह्म वही आनंद वही बोध है ज्ञान ज्ञान ही प्रकाश का अर्थ आलोक नहीं है स्वयं प्रकाश कहेंगे ऐसे तो लगता है कि बहुत प्रकाश है दिव्य सूर्य सहस्त्र भवे दिव्य पदुत्थिर एक साथ हजार सूर्य उत्पन्न हो गए यदि वह असदृश ऐसे उसको उपमा देने के लिए कहते हैं वस्तुतः जितने सूर्य भी हो उसको प्रकाश करने के लिए चेतना प्रकाश से प्रकाशित तो होता है ये तो एक श्लोकी माया सूर्य चंद्र को देखने के लिए चक्षु चक्षु को देखने के लिए बुद्धि बुद्धि को प्रकाश करने वाला चेतना चेतना से प्रकाशित है सूर्यचंद्र आदि इसलिए ये जो प्रकाश है स्वयं प्रकाश वो आलोक रूप नहीं और चेतन ज्ञान रूप प्रकाश है जिस ज्ञान से सूर्य भी प्रकाशित होता है ज्ञान सूर्य प्रकाश का ज्ञान होता है ज्ञान रूप प्रकाश है स्वयं प्रकाश उसको प्रकाश करने के लिए कोई नहीं है एक ही चेतन दिग्घ रूप प्रकाश है और कोई प्रकाश है ही नहीं बाकी जितने प्रकाश कहते हैं वो प्रकाश नहीं प्रकाश्य ज्ञान के द्वारा जितने जाने जाते हैं ज्ञान रूप प्रकाश हो गया बाकी पदार्थ क्या हो जायेंगे प्रकाश्य जो ज्ञान का विषय होता है प्रकाश का विषय हुआ हो गया प्रकाश्य एक ब्रह्म रूप सिद्ध रूप ज्ञान है प्रकाश दृक् चेतन बाकी जितने सब प्रकाश है तो दृप चेतन को प्रकाश करने के लिए दूसरा प्रकाश है कोई सूर्य चंद्रादि भी प्रकाश्य हो गई। जो सूर्य को हम कहते प्रकाशक आलोक कहते प्रकाशक वो प्रकाशक सूर्य चंद्रादि भी ज्ञान से प्रकाशित होने से ज्ञान का विषय सूर्य का ज्ञान आपको होता है सूर्य दिखने को आप देख सकते हो तो सूर्य हो गया आपका ज्ञान का विषय आपका ज्ञान का था आपके जो ज्ञान आप स्वरूप जो ज्रेत्ट ज्रेत्ट ज्ञान रूप प्रकाश उसका विषय प्रकाशीय हो गया कोई चेतना दृग रूप ब्रह्म से भिन्न कोई प्रकाशक यही नहीं जो उसको प्रकाश करे इसलिए उसका भान होगा दूसरा कोई प्रकाशक नहीं रहेगा तो उसका भान कैसे होगा स्वयं प्रकाशमान उसको प्रकाश करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाशमान होता हुआ बाकी सब को प्रकाश करता है स्वयं प्रकाश स्वभाव स्वभाव तो स्वयं प्रकाश एक स्वभाव एक ही स्वभाव स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाशमान यशम लयम याति यस्मिन जिसमें किसमें अखंड बोधे आनंद रूप ब्रह्म अखंड बोधे लय विनाशम याति गच्छति नष्ट को प्राप्त करता है नष्ट हो जाता है विनाश को प्राप्त करता है इसमें लयम याति यात्र पूरात्र उपादान कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य का नाश होगा तो उपादान कारण में लीन होगा लय है कारण रूपेण अवस्थानम नष्ट हो गया सुवर्ण से भूषण बनाएंगे उसको तोड़ सकते हैं तोड़ेंगे तो सोना रहेगा भूषण को तोड़ने पर भी सोना रहा भूषण बनाने के पहले सोना सुबर्ण हाँ। और भूषण जब बन गया भूषण जब है सोना है तोड़ने के बाद उत्पत्ति स्थिति लय भूषण जितने सोने का भूषण है सब सो सोना से उनकी उत्पत्ति स्थिति काल में भी सोने में है और तोड़ देने पर सोना हो गया ये कारण है इसी प्रकार यह ब्रह्म ब्रह्म क्या जीव से अभिन्न ब्रह्म जो तोमपद पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन वही ब्रह्म है उसी से जगत की उत्पत्ति में स्थिति और उसमें लय उत्पत्ति स्थिति लय का कारण ब्रह्म वही जीव से अभिन्न है यही एकत्व तो कहते शास्त्र सारे उपनिषद का तात्पर्य ही, ही है जीव ब्रह्म के एकत्व तो में एकता में बिना समयाति पुरत्रणाम पूरा पूरा त्रय पूरात्र पूरात्र व्याख्यातम पूरा पहले कहा है जाग्र सप्न सुश्रुति स्थूल सूक्ष्म कारण सब कुछ उसमें लीन होते कारण रूप हो जाता है अज्ञान रूप से कारण रूपेण अवस्थानम कार्य काले होता है कारण रूप हो जाना यह न कि बिल्कुल तुच्छ असत तो हो जाएगी ऐसा नहीं बौद्ध कहते हैं असत्य हो जाता है तुच्छ असत्य से उत्पन्न होता है और क्षणिक शब्द का अर्थ भी तार्कि क्या कहते के है क्षणिक्षण तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगिता तृतीय क्षण में होने वाले जो ध्वंस तृतीय क्षण में ध्वंस होता है तृतीय क्षण में जो ध्वंस है उसका प्रतियोगिता जिसका तृतीय क्षण में ध्वंस हो जाएगा वो क्षणिको कहते हैं तार्कि और बौद्ध लोग कहते उसी समय उत्पन्न होता है स्व उत्पत्ति क्षणवृत्ति ध्वंस से एक समय उत्पत्ति व नाश एक साथ कहते हैं। सारे वस्तु को कहते क्षणिक जो पदार्थ है पर्वत भी दिखता है सूर्य भी दिखता है जो कुछ ही प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश देखता है उसकी, उसकी भी उत्पत्ति नाश प्रतिक्षण खाली पर्वत का नहीं जो देखने वाले वो भी उत्पन्न होता है नष्ट होता प्रतिष्ण जिस पर्वत को देखा लगातार देख रहे वही पर्वत है वही पर्वत है वही पर्वत कैसे कहते एक उसके शब्द दूसरा पर्वत उत्पन्न हो जाता है उसी समय पहले कोई औषध लिया था स्वास्थ्य खराब कहा था फिर बाद में कोई लाया कर दिया दूसरे एक साल के बाद कहाषध मैंने लिया था मैं पहले ये औषध खाया मालूम है यही औषध है औषध पहले खाया था उसके सदृश है उसको वही औषध कहते कोई फल खाया वो नाम भूल गया था एक बार फल कहीं खाया बाद में कितने साल के बाद हाँ ये तो मैंने पहले खाया था इसी को ही मैंने खाया था मेरी याद है उसी फल को पहले खाया था अभी हाथ में आया अभी खाने वाला है अदा खाया कहले खाया था एक साल पहले उसके सदृश दूसरे को खाया था उस सदृश में भी तदे व ऐसे प्रयोग हो जाता है इस शास्त्र में देते संयम गुर्जरी किसी गुर्जर स्त्री को देखा देखकर दूसरे को देखा अरे वही है और जिसको देखा है गुर्जर वही क्या वो तो हरिद्वार में देख रहा है यहाँ गंगा तट में देख रहे है? से यम एक साल पहले देखा था सै दीप जलाते हैं जाकर देखो दीप शिक्षा ठीक रहते हाँ संयम दीप जलाते समय जो वही अभी है दीप जलाते समय जो दीप शिक्षा चलती है लगातार एक तो घंटा रह सकते नहीं पास में बैठ कर देखो एक चना भी नीचे से ऊपर ज्वलन शिखा निकलती है किन्तु लगता है सेम दीपकली सा दीपकलिका दीप शिखा वही है सदृश होने पर भी लगता है वही है तो बौद्ध लोग कहते पर्वत प्रतिक्षण उत्पन्न नष्ट होता है उसके समान उत्पन्न पर्वत कोई सामान्य पुष्प हो कोई वस्तु हो ये कल देखा प्रति क्षण उत्पत्ति न द्वितीय क्षण ऐसे में उत्पन्न हो गया तो कहते संयम लेखन सदृश में प्रतिपिज्ञा हो जाती है प्रतिभिज्ञा प्रमाण दे करके बाकी सब को कहते स्थिर वस्तु ही स्थाई है कि वो स्वयं घट स्वयं पर्वत संयम लेकिन ऐसे प्रतिभिज्ञा होती है दीपकलिका दीप वहा प्रति होने पर भी वो भ्रांति है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है दीप सिका नीचे से ऊपर जाती उत्पत्ति नाश वाला है वो औषध तो पहले खा लिया था दूसरे औषध है तदेव इदम जो कहते समझ लेते हैं कि उसके शब्द है किन्तु तो ऐसा नहीं कि जितने जितने प्रतिभागिया सब भ्रांति है बौद्ध लोग कहते सारे प्रतिभागिया भ्रांति है स्वयं पर्वत जिस पर्वत काल दिखा था वही पर्वत अभी देख रहा हूं आज एक साल पहले देखा था अभी आकर देखा कहते नहीं एक क्षण के बाद भी नहीं रहता इस साल बाद कहाँ रहेगा प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश कहते बहुत लोग सब वो क्षण ही कहते हैं और उत्पन्न होता है नष्ट हो गया तो बिल्कुल क्या हो जाएगा तुच्छ स्वर समाप्त हो गया निरन्वय विनाश उसका अन्य संबंध नहीं रहता है तार्किक लोग कहेंगे नष्ट हो गया तो कारण रूप हो गया भूषण तोड़ देने पर सुवर्ण रूप है से फिर भूषण बनाते हैं किंतु तो बौद्ध लोग कहेंगे कोई भी पदार्थ सुवर्ण चांदी लोहा कुछ भी हो उस समय उत्पत्ति नाशम द्वितीय अंश में उत्पन्न होता है कहां उत्पन से उत्पन्न हुआ शून्य से तुच्छ से असत्य से उत्पत्ति मानते हैं सब शून्य अभाव से उत्पत्ति होती भाव की भाव पदार्थ मिथ्या जिसे वेदांत में कहते हैं बौद्ध सिद्धांति भी मिथ्या कहते हैं इतना अंश तो ठीक है किंतु उत्पत्ति होती किससे शून्य से तुच्छ से कुछ नहीं रहा मेरा नये विनाश कहते विनाश हो गया कारण भी नहीं रहा कुछ नहीं कारण तो तुच्छ है कारण कहेंगे तो उसको नित्य मानते शून्य को नित्य मानते जो तुच्छ है अली कहे वो वो नित्य है और जो सदरूप है सब उत्पत्ति नाश वाला यणिकम जैसे दीपा सीखा है क्षणिके जितने भाव पदार्थ है सब क्षणिके उत्पत्ति नाश वाला वो सब मिथ्या है असत्य कौन है जो असत्य है असत्य तुच्छ वस्तु है वह नित्य है असत से सत्य उत्पत्ति से कहते हैं तो उनका नाश निरन्वय विनाश कारण रूप से नहीं रहता है कुछ भी नहीं रहता है उत्पत्ति अभाव से होती है और नष्ट हो गया तो अभाव हो गया ऐसे मानते हैं क्षण को उनका है उत्पत्ति क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतिवितम उत्पत्ति क्षण में ध्वंस होता है जिसका वही क्षणिक बहुत लोग कहते है जबकि उत्पत्ति नाश को जानने वाला और इदम प्रति करने वाला पहले देखने वाला अभी देख रहा है तभी तो प्रतिभिज्ञा होगी जो पुष्प को पहले देखा अभी देखते है तो देखने वाला कोई एक हो जो पूर्व क्षण में था वर्तमान क्षण में है कहेगा तदेव एकदम अब पूर्व देखने वाला उस समय नष्ट हो गया पुष्प भी नष्ट हो गया देखने वाला भी नष्ट हो गया द्वितीय क्षण पुष्प को देखने वाला द्वितीय है जैसे वही पुष्प की धारा चलती है सदृश पुष्प की उत्पत्ति होते तो पुष्प की धारा कहते प्रवाह जैसे दीप सीखा है गंगा का प्रवाह है पानी चलता रहता है कहते जो देखा वही वही धारा बराबर है कभी वर्षा के पानी आने पर कहते देखो पानी बोले नहीं पानी कोई नहीं वही धारा है वही उसको ही देख रहे हैं, वही गंगा जी को हम देख रहे हैं वही नहीं उस जोड़ा चला गया फिर आया फिर चला गया लगातार इसी प्रकार ये पुष्प की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश लगातार चलता है शब्द से उत्पत्ति से उसका प्रवाह चलता है उसकी धारा हमको लगता है वही एक धारा चलती है केवल पुष्प के नहीं इसको देखने वाले जो देखता है वो भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है जैसे इसका संतान प्रवाह कहते संतान इस प्रकार चैत्र मित्र आदि जो देखने वाले दृष्टा उनका भी संतान चल अलग सव चलता है चैत्र संतान अलग मैत्र संतान अलग सबका अलग अलग जितने सब व्यक्ति है सबका ऐसे प्रवाह चलता धारा प्रतिष्ठण उत्पत्ति नाश आत्मा ना कोई पदार्थ नहीं मानते स्थाई वस्तु कुछ ही नहीं तो सबकी उत्पत्ति नाश मानते है समाधि में बैठा देखा कुछ भी नहीं देखा उपदेश करते कुछ भी नहीं, नहीं। किन्तु जो सब का अभाव को देखने वाला सब सुन्य को जानने वाला कोई है जो उपदेश करेगा समाधि में अनुभव किया आगे उपदेश करते हैं कोई समाधि काल में था अभी उपदेश काल में है तभी तो प्रमाणिक होगा और समाधि किसी दूसरे की लड्डू खाया चैत्र ने मित्र कथा मीठा प्रमाणिक होगा ना नहीं चैत्र को लड्डू खिलाओ मैत्र कथा बहुत मीठा है मान लो मीठा है कड़वा है खट्टा है क्या पता है लड्डू देखने से पता चल जाएगा मीठा करके पता चल जायेगा बनाओ बेसन का बनाओ नीम की पिता पीस करके भूज करके मीठा लगेगा ना चीनी के स्थान पर उदय तो डालो देखने से पता चलेगा नमक डाल दो मीठा लगेगा मीठा नहीं डालो नमक भी डाल दो देखने से पता कि जो अनुभव करेगा वो बताएगा असमाधि कार्य में शून्य को देखने वाला कोई अलग है उपदेश करने वाला कोई दूसरा है शून्य का प्रमाण शून्य में क्या सा देखने वाला यदि बताता है तो देखने वाला कोई है जो शून्य का दृष्टा साकी है उसको है ही हम आत्मा कहेंगे और वो आत्मा को स्थाई वस्तु मान करके यदि वहा शून्य शब्द प्रयोग करे तो वेदांत को कोई विरोध नहीं करते हम तो कहते ब्रह्म शब्द भी हम कहते है मित्या है मित्या है क्या ब्रह्म शब्द कौन सा शब्द सत्य बताओ एक शब्द है सत्यम ये शब्द है ना नहीं <laughs> ये शब्द भी मिथ्या है जब कुछ भी कहो उच्चारण क्या मिथ्या है कुछ जानते और सुनते तो मिथ्या है कुछ बोलते तो मिथ्या है सब ब्रह्म शब्द कहते वो मिथ्या है इसलिए जो अवांग मनुष्य को चरे दृग रूप चेतन है वही एक स्वयं प्रकाश माने उसको कोई प्रकाश नहीं कर सकते है वही एक ही तत्व है सब कुछ उसमें उत्पत्ति नाश दिखता है वास्तव तो उत्पत्ति नाश नहीं है जैसे रज में सर्प दिखता है तो रज में सर्प उत्पन्न हो गया रज्जु दखिला तो सर्प नष्ट हो गया ना सर्प की उत्पत्ति न सर्प का नाश बताने के लिए अनिर्वचन सर्प की उत्पत्तिनाश वेदांति सिखाते हैं इस दिखते हैं तो कुछ मानना पड़ेगा शून्य नहीं कर सकते शून्य का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है बंध्या पुत्र का प्रत्यक्ष होता है किस देश में मालूम है कोई देश में विदेश में कहीं है बंध्यापुत्र का प्रत्यक्ष कोई महात्मा विदेश देखकर आए बोलते हैं हमने देख रहे है, है वाह बंध्यापुत्र कुछ नहीं तो सुनाना पड़ेगा ना <laughs> देख रहा है तो नहीं तो सामने बोलेंगे व्यर्थ विदेश जाकर तो कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा वो बता बंदे बंध्यापुत्र देखा <laughs> एक व्यक्ति ने कहा वहा बारह बजे सूर्योदय होता है विदेश में बारह बजे सूर्योदय होता है और एक बता नहीं वहां दिन में वहां रात होता है अपने घड़ी पहनना है पहले क्या घड़ी घड़ी टाइम देखा वहां घड़ी के अनुसार समय को करना पड़ता है अपने देखा बारह बजे सूर्योदय हो रहा है वह बारह बजे के सूर्योदय हुआ <laughs> तो के वहां के घड़ी के समय अलग करना पड़ेगा बोले वहां दिन में बारह बजे दिन में वहां सूर्योदय होता है सूर्योदय जब होता है उसको कहेंगे दिन मध्याना कहेंगे कहेंगे मध्याना काले में सूर्योदय होता है जिस समय जहां सूर्योदय होगा उसको मध्याना कहेंगे क्या <laughs> तो नहीं समझ कर कहते प्रत्यक्ष नहीं होता असत वस्तु का असत का प्रत्यक्ष नहीं होता है तुच्छ प्रत्यक्ष असत है ये सारे प्रपंच असत होता तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए दिखता है इसलिए असत नहीं कर सत्य का प्रत्यक्ष होता है ना नहीं अभी बताया जिसका प्रत्यक्ष होता है वह है वो तो सत नहीं है जिसका जिसको हम जानते जो गे वस्तु है वो सत नहीं है नहीं सत्या वस्तु तो सत्य नहीं है। और बंध्यापुत्र भी सत्य नहीं और सत्य कौन रहेगा जो दृग रूप चेतन सत्य है वो दृश्य नहीं होता है बाकी जितने दृश्य पदार्थ है वो असत्य है असत असत्य नहीं सत्य नहीं उसको कहते मिथ्या है मिथ्या है असत्य बंध्यापुत्र बंध्यापुत्र जीया नहीं होता है प्रत्यक्ष दिखता नहीं है प्रत्यक्ष जो वस्तु दिखती है वो सत्य है या दोनों नहीं है उससे विलक्षण उसको, उसको कहते मिथ्या क्या कहेंगे उसको कहते अनिर्वचनीय सत नहीं कर सकते सत्य नहीं कर सकते दोनों नहीं कर सकते इसलिए उसको क्या कहेंगे अनिर्वचनीय अनिर्वचन है, आनिर्वचन है मिथ्या है तो तीनों काल में रहने वाला आनंद रूप ब्रह्म है पूरा त्रयम जिसमें नष्ट हो जाता है तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण जिसमें लीन होता है लीन होने पर वही रहेगा कारण का भी नाश कैसे होगा जगत का नाश होता है कारण माया विशिष्ट चेतन में उत्पत्ति प्रलय और कारण समाप्त होगा तभी यदि ज्ञान हो जाए ब्रह्म ज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाएगा नहीं तो ये सारे प्रपंच लीन होता है इसे लय कहा लीन हो जाएगा तो क्या रहेगा कारण रहेगा माया रहन से माया अज्ञान है तद ईश्वर प्रलय काल में स्वर रहता है कारण रूप रहता है जैसे सुश्रुति काल में कारण रहता है अज्ञान रहता है इसी प्रकार प्रलय काल में भी अज्ञान रहता है फिर सृष्टि होती है पहले सूक्ष्म प्रपंच की सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है अपचीकृत भूत उस अपंचीकृत भूत से सूक्ष्म सर्व बनता है ज्ञानेन्द्र कर्मेन्द्र अंतक मन प्राण तद अभिमानी भी व्यस्टि अभिमानी नाम विश्व अभी किसकी उत्पत्ति कही गई सूक्ष्म प्रपंच की उत्पत्ति व्यस्टि अभिमान का नाम तय ज़ी और बस्ती का नाम सूक्ष्म स्वर अभिमान का नाम क्या है तय और समस्त सूक्ष्म अभिमान का नाम हिरने गर् का पहले कारण से अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति सूक्ष्म अभिमान का नाम वही जो चेतना ईश्वर कहलाता था उसको ही विश्व कह तय सकेंगे हिरण्य कर पकाएंगे उसके बाद पंचीकरण होने पर पांचो भूते से स्थूल शरीर स्थल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है स्थूल शर्वि अभिमान का नाम है विश्व और समष्टि का अभिमान है विराट वैश्वर यह प्रपंच की उत्पत्ति होती सरस्वती काल में जिस प्रकार अज्ञान रहता है इसी प्रकार प्रलय काले में भी अज्ञान रहता है तो जब प्रलय काले में लय हो जाता है किसका लय होता है पुरत्र व्याख्यात स्थूल सूक्ष्म कारण बताया च शब्दात अन्य भी अरे बाकी जितने हैं, सब कुछ कुछ नहीं बोड़ना सब उसमें लीन हो जाते हैं वो अज्ञान रूप हो जाता है जो जीव से अभिन्न ब्रह्म उसे सब की उत्पत्ति कही गई सुरस्वी काल में भी अज्ञान में सब कुछ लीन हो गया जो जागता है उससे भी सब की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार प्रलय के बाद सृष्टि होती तो इसी ब्रह्म से उत्पत्ति होती है माया रहती है माया है अनिर्वचनीय अनादि है पारमार्थिक नहीं है तो भी जब तक सृष्टि प्रलय कार्य चलता है तब तक अनादि से माया से अभिन है उसी से उत्सृष्टि होती है और पढ़े होता है माया है अज्ञान उसकी निवृत्ति होगी ज्ञान से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु का अज्ञान रहेगा yes. रज्जु का अज्ञान नहीं रहेगा तो सर्प नहीं रहेगा सर्प नहीं दिखता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है राजु में जो सर्प है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो सर पर निवृत्ति के लिए और कोई उपाय बताओ जो से ढोल मृदंग बजाएंगे कोई शीर्षासन करेगा प्राणायाम करेगा दंड बैठे करेगा लाठी लेकर के कुछ भी करे नहीं जाएगा जिस पर अंधाकार की निवृति प्रकाश से प्रकाश को नहीं जला करके अंधकार को हटाओ लाठी लेकर कुठार लेकर के खड़ग लेकर के भागेगा न नहीं अब प्रकाश जलाने के बाद अंधकार जाएगा जाए। कितने देर के बाद पैसों अंधकार जाना प्रकाश जलना प्रकाश जलाते अंधकार भगाने के लिए कुछ जरूरत नहीं इसी प्रकार ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान की निवृति ज्ञान उत्पत्ति एक साथ है प्रकाश है। की निवृति अंधकार की निवृत्ति के बिना प्रकाश की उत्पत्ति क्या अज्ञान नष्ट हो गया तो गाय सब माया की निवृत्ति केवल ब्रह्म ज्ञान से उसके बिना अन्य निवृति नहीं होती है स्वप्न में जो प्रपंच देखते हैं उसकी निवृत्ति होती है जगने के बाद जग गया तो सब प्रपंच समाप्त हो गया जागृत अवस्था में आ गया इसी प्रकार ये प्रपंच जो दिखता है जागृत तो प्रपंच स्वरूप के बोध से उसकी निवृत्ति हो जाएगी स्वरूप का बोध जब तक नहीं तब तक व्यावहारिक प्रपंच रहता है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच तब तक रहता है जब तक जागृत बोध नहीं हुआ सप् प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच दोनों मिथ्या है दोनों में भेद क्या है व्यावहारिक प्रपंच को व्यावहारिक कहते सपन प्रपंच व्यावहारिक है उसको कहते प्रतिभाषी गातिभाषी के पदार्थ की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना होगी ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाती है इसलिए प्रातिभाषी गातिभाषी वस्तु की उत्पत्ति राज्य में सर्प देखते अब वो सर्प की उत्पत्ति किसम हुई बताओ सर्प देखने के पहले या देखे समय देखने के बाद होती है उत्पत्ति नहीं होती व्यावहारिक सर्प की उत्पत्ति नहीं होती प्रातिभाषी का सर्प की उत्पत्ति मानते हैं अनिर्वचन सर्प की उत्पत्ति किसम सर्प किसम है अनिर्वचन मिथ्या सर्प कि समय है प्रतीतिकाल में जब तक प्रतीति तब तक मिथ्या सर्प है पारमार्थी है नहीं प्रातिभाषी का सर्प भी कब तक है जब तक प्रतिति इसलिए उसको प्रातीतिक प्रतिभाषी के समय रहने से उसका नाम प्रातिभाषी का व्यावहारिक वस्तु पहले से है इंद्रिय का संबंध हुआ तो ज्ञान होता है प्रातिभाषी का सर्प पहले उत्पन्न हो जाएगा फिर चक्षु संबंध होगा तब दिखेगा ऐसे होता है ऐसा नहीं जब दिखते तब सर्प प्रती काल में ही सर्प प्रती जो सर्प नहीं सर्प तो है ही नहीं जो प्रातिभाषी कहते प्रति काल प्रतिभाष काल में ही रहता है तो प्रातिभाषी को कहा जाता है व्यवहारिक प्रपंच पहले है इंद्रिया संबंध हुआ तो ज्ञान हुआ किंतु किन्तु सपन दृश्य रज आदि पहले उत्पन्न होगा उसके बाद इंद्रिय संबंध होगा उसके बाद ज्ञान होगा ऐसा नहीं ज्ञान समकालीन है कोई तो कहते दृष्टि सृष्टि सृष्टि कुछ है नहीं दृष्टि रेग दिखता है तो उसे हम उसकी सत्ता मान लेते है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच में रज सर्प में दिखना ही सृष्टि है दिखता है तो सृष्टि मान लिया वास्तव तो कोई रज सर्प की उत्पत्ति नहीं है दिखता है तो उत्पत्ति कह लेते इसी प्रकार जगत जो दिखता है यही सृष्टि है दृष्टि सृष्टि दृष्टि रहे वृष्टि दृष्टि जो दर्शन होता है यही अलव कोई नहीं आकाश आदि भूत की उत्पत्ति श्रुति में कही गई वस्तुतः सृष्टि में उसका तात्पर्य नहीं है दिखता है तो सृष्टि मान लेते सपना प्रपंच इससे दिखता है उसको दिखता है तो कहां से आया तो कहते अज्ञान से उत्पन्न हो गया बताते शिष्य पूछता है कहां से आया सर्प नहीं तो कहां से आया तो कहते तुम्हारे अज्ञान रज्जू के अज्ञान से उत्पन्न हुआ जाएगा किस प्रकार रज्जू के ज्ञान से अज्ञान नष्ट करो सर्प चला गया इसी प्रकार ब्रह्म के अज्ञान से जगत की उत्पत्ति और ब्रह्म के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा यही प्रय जो होता है उसके ज्ञान होने पर नष्ट होता है आगे कहते तस्मा जायते प्राणु मन सर्वेन्द्रियापृथ्वी विश्वस धारिणी इसे सारे प्रपंच है पहले कहा सौ का कारण आधार आधार कैसे है इससे जगत की उत्पत्ति होती जगत का लय तो बता दिया उत्पत्ति भी उससे इसमें लय होता है और उत्पत्ति भी होती तभी तो आधार बनेगा और जिससे लय होता है जिसमे उत्पत्ति भी उसी से सुबन को, को भूषण को तोड़ेंगे तो सोना है तो उसकी उत्पत्ति सोना से हुई थी क्या या किस हुई थी जिसको तोड़ने पर सोना है दिखता है उसकी उत्पत्ति भूषण की उत्पत्ति सोना से हुई थी और तोड़ने के बाद जो भी देखा पीतल है चांदी है अतः पीतल है, है ताम्रे ताम ऊपर से सोना जैसे लगता है तोड़ दिया था देखा ताम्रे तो क्या निश्चय होगा ये सोना से बना गया कैसे तांबे तांबे से बना गया ऊपर कुछ रंग लगा दिया सोना जैसे चमक दिखता है ऐसे बना देते कुछ कहते सोने का पानी दे दिया ऐसे कुछ दे दिया तो सोना जैसे तोड़े तो तांबरा ताम्रे तो जिससे तोड़ने के बाद जो तत्व है उत्पत्ति उसी से हुई पूरा तय का लय जिसमें होता है उससे उत्पत्ति जिससे उत्पत्ति उसमें लय होता है सुरस्वती काल में आप रहते हैं सुरस्वती के बाद सब इंद्रिय मन प्राणी की उत्पत्ति होती है सरस्वती काल में जो रहा है आपको दिखता है कोई आदमी सोया हुआ गाढ़ निद्रा में उसका सर्व दिखता है उसको मालूम होता है मेरा शरीर है शरीर इंद्रिय उसमें व्यापार रहता है और कारण रहता है तो फिर जो उत्पत्ति होती है फिर अज्ञान से सबकी उत्पत्ति होती है सुरस्वती काल में जो शरीर दिखता है अन्य लोग देखते हैं जो शेयर उसको शरीर की प्रती स्थूल शरीर की प्रती नहीं होती सूक्ष्म शरीर की प्रती होती नहीं कारण शरीर की प्रती होती है कारण शरीर की प्रती होती है वो नहीं कहता है कि कारण शरीर को मैं देख रहा हूं या कारण स्वर ये शब्द प्रयोग नहीं होता है किन्तु कारण शरीर क्या है अज्ञान ही अज्ञान की प्रति सुस्वी काल में होती ही नहीं हो तो उठने के बाद कैसे कहेगा न किंचित भी दिशम अज्ञान की प्रति अनुभव होने पर ही स्मरण करता है अज्ञान का अनुभव सुस्वती काल में होता है तो सुस्वित काल में दृघ रूप चेतना रहेगा स्वप्न काल में रहेगा जागृत काल में जागृत काल में चेतन किस रूप से होता है जागृत प्रपंच का दृष्टा और स्वप्न काल में कैसे रहेगा सपन प्रपंच का दृष्ट सा सरस्वती काल में सरस्वती का साक्षी सरस्वती काल में चेतना है उसका दृश्य क्या है अज्ञान कारण सर तो कारण सर सरस्वती काल में रहता है सपन अवस्था में अज्ञान तीनों अवस्था में जागर जागृत सपन तीनों अवस्था में अज्ञान कारण कारण की मैंने कार्य नहीं रहेगा जागृत काल में अज्ञान है सपन कार्य में किंतु कि कार्य में है कौन हाँ तीनों कार्य में अग्न ओ सहना